राउु रीत सुबानी बड़ाए जगत विदित निगमा गम गाई कुरकुटिल खल कुमति कलंके कलंकेील निरीसन संके सुन शरण सामुहे आए शकित प्रणाम किए अपनाये देखे दो सुने और साधु समाज बखाने आपकी रीति सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया को साहिब सेव कहने वे आप समाज साज सब साजे निज कर तू तिन समुझिय सपने सेवक स कुछ सोच अपने सो गो नहीं नही दूसर कोपी बुझ उठाई कहियों सुख पाठ गुणगति नट ऐसा सेवक सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा सज दे उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया कृपालु आपके सिवा अपनी बृदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा शोक स्ने सुभा आयु लाई रुभा तबह कृपाल हेर निजोराम सब भाति भल मोरा देखो पाय सुमंग मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाय लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है कृपाय नु ग्रह अंगेन् कृपा निधि सब अधिकाय राखा मोर दुलारु गुसाए अपने शील सुभाय भलाए नाथ कपट मैं किन्ठाई स्वामी समाज कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है एक उसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा हे नाथ मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है हे देव मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे सुधसु जान, सुधसु जान, बहुत बहुत आयसु देवयब ही बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए आपने मेरी सभी बात सुधार दी